को खोजन में चली आप प गई है राय को खोजन में चली आप पु गई है आप आ गई है राय कौन व कहे संदेशा आ पौ गई हैरा कौन अब कहे संदेशा जेकर पिय में ध्यान भई वह पिय के भेषा जेकर पिय में ध्यान भई वह पिय के भेषा आग माही जो पर सो सोअगनी हो जावे आग माही जो परे सोई अग्नि जावे जाव कीट को भेट आप समय बनावय भृंगी को भेटी आप समेई बनावय सरिता बहके गई सिंधु में रही समाई शिव शक्ति के मिले नहीं फिर शक्ति आई शिव शक्ति के मिले नहीं फिर शक्ति आई पलटू दीवाल कह कहा मत कोई झाकन जाए पलटू दीवाल कह कहा, कहा मत को झाकन झाकन जाए पिय को खोजन में चली आप गई हेराय बिल्कुल सही कहा है यही अभी जो बात पीछे कहा गया कि हेरत हेरत हे, हे, हे सखी गया कबीर हेराय आ बूंद समानी समझ में तो हेरी कैसे जाई उसी बात को पल्टू साहब इस प्रकाश करते हैं कि पी को खोजन में चली आप हो गई रही उस प्रीतम उस परमात्मा उस सदूर को मैं खोजने चली और पता चला कि मैं खो गई अब मैं बचाई ही अभी मैं बचेगा तो फिर मिलन कहाँ हुआ अभी बूंद अपना तो बनाए रहे तो सागर में मिलेगी कैसे सागर में मिल गई तो बचा कौन की कहे कि हम सागर को जानता हूँ यही सत्य है तो आप ही गए हेरा कौन अब कहे संदेशा आपको कहते आप, नहीं, आप नहीं तो हेरा गए अब कि संदेशा कहे जाए कि नहीं प्रीतम मिल गया प्रीतम मिल गया प्रीतम मिल गया अब कौन कहने जाएगा इतन है ना जेकर पिय में ध्यान भाई वह पिए के बैसार कहीं जेकर पिए मैं थी या जो मेरा प्रीतम था अब मैं उसी का वेष धारण कर लिया उसी का रूप पकड़ लिया बुध सागर के रूप में उमड़ गई है ना सागर के रूप हो गया तो वो पिया का वेष हो गया अब बची ही नहीं बोझ इतना ना उसी प्रकार से जैसे आग माह जो पर सोई अग्नि हो ही जाओ जैसे आग में आग के राशि में जो चीज़ आप डालेंगे वो तो, तो आग ही बन जाएगी क्या बचती है कहने के लिए कि आग से मेरा मिलन हो गया नहीं बचती है जो भी डालोगे वो सब आग बन तो परमात्मा भी एक आग है आग की विशाल राशि है और उसमें जाएगा जो तो आग ही तो बन जाएगा अब बचेगा कहाँ कहने के लिए कि मैं आग से मिलकर आ रहा हूँ यही बात हुआ इसलिए कहते हैं कि आग ही माँ ही जो पड़े सो ये अग्नि हो ही जाए जो आग के बीच में पड़ जाता है वो आग ही बन जाता है शीष नहीं बताता है शीष बचता ही नहीं अब वो हरियर रही तब वो धीरे धीरे आग बन जा बस बसरते होकर बीच में पड़ेगी चाहिए आतनी सूखा रही तो जल्दी से बने हैं यही मतलब अर्थात पिछले संस्कार बहुत ज़्यादा प्रबल हैं तो थोड़ा धीरे धीरे बनेगा लेकिन आग बनेगा यदि आग में पड़ गया तो यदि पड़ा नहीं है तो कोई गारंटी नहीं मुश्किल है लेकिन यदि आग में पड़ गया है वो तब वो धीरे धीरे सुलगते सुनते गीला खरपतवार यदि आग बना धीरे धीरे सुलगते सुलगते ना एक दिन में जरी दो तीन दिन में जर जाए लेकिन जरी जाए है ना? वैसे ही ये भी बात और थोड़ा जो सूखा है अर्थात जो पहले की चढ़ाई अच्छी है तो डालने पर झट से जल जाएगा, है ना या अच्छी चढ़ाई कर लिया तो जल्दी से जल जाएगा, यही बात होता है तो आग माहे जो पड़े तो अग्नि हो जाओ फिर आगे दूसरा उदाहरण रखेंगे कि भृंगी कीट को भेंट आप समले ही बनावा जो बृंगी होता है जो ग्रामरी होती है वो जो घड़ौधा लगाती हैं सब जिसे बात में क्या कहते हैं विस्कनरी कहते हैं क्या तो कहते हैं तो वो कीट पकड़ के ले आती है कीट जो है बाहर से कीट पकड़ कर ले आकर के और उसको घरौधा बनाकर उसमें मुँह खोले देती है उसमें भर कर उसका दरवाजा बंद कर दिया फिर दूसरा मेरी कुल सात आठ दस्ट होते हैं होते है ना अब उस घरौड़ों में सभी कीट को ले आकर बंद करता है वो उप्रमण अब बंद करते है। उसका एक जगह से कनेक्शन होता है जिसे वो वहाँ से पता कर लेते कौन कीट मर गया है यानी और कौन जिंदा है तो जो मर गया है उसको तो खा जो जिंदा है उसको नहीं अब जो जिंदा बचता है अब वो उसी की याद करता है कि अब तो खाएगा अब आएगा खाएगा मारे डर से मारे भय से उसकी ही याद में लगा रहता है अन्य भाव से अनन्य भाव से याद उसी की करता है तो और याद करते करते दिन ऐसा होता है तो वो स्वयं ब्रॉयरी बन जाता और जिस मार्ग से वो निकलती है उस मार्ग से वो भी निकल जाता बस संभ्रमण हो गया तो उसी प्रकार से सदगुरु भी गुरु भी शिष्य नहीं बनाता तो गुरु ही बनाता है शिष्य बनाने में खतरा है गुरु बनाने में आराम है न शिष्य नहीं बनाता गुरु ही बना देता है तो गुरु बनाता है तो शिष्य उस समय जैसे ब्रह्मी उस की, कीट की तरह ध्यान करता रहे ध्यान करता रहे ध्यान करता रहे तो जैसा गुरु है वैसा गुरु हो जाए बस ही बस। तो सरिता बह के गई सिंधु में रही समाई उसी प्रकार जैसे नदी का उदाहरण दे रहे हैं कि नदी दो किनारों से आबद्ध है पानी उसमें से होकर जा रहा है अब वो पानी उस किनारों से जो आबद्ध है तो जब किनारों को छोड़ेगा तभी न जाकर मिलेगा समुद्र में किनारों में आबद्ध पानी तो समुद्र नहीं कहा जाएगा नदी ही कहा जाएगा और वह नदी का पानी जाकर समुद्र में मिल जाए तब वो समुद्र हो जाएगा अर्थात जब तक हम अपने को शरीर और मन मानते हैं तब तक समुद्र में कहाँ से मिलेंगे जब अपना नाम और रूप मिटा देंगे यानी सब रहते हुए भी मिट जाएगा तब समुद्र बन किनारों को छोड़ेंगे तब समुद्र बने पाएंगे तब नदी समुद्र बनती है और किनारों तक गंगा सागर का जहाँ मिलन है उसके पहले जब जहाँ तक किनारे हैं उसको नदी ही कहती है और जहाँ दोनों का मिलन हुआ वो गंगा प्लस सागर होता है यानी गंगा और सागर दोनों का मिलन जहाँ होता है इसका पानी उसका पानी जहाँ कनेक्ट होता है उसी सेम पॉइंट को हम गंगा सागर कहते हैं यानी गंगा भी है सागर भी है लेकिन अब उस पॉइंट के बाद जाएँगे तो सागर ये चीज़ होता तो सरिता बह के सुंद में रही समय शिव शक्ति की मिली नहीं फिर शक्ति आई उसी प्रकार शिव और शक्ति है शिव और शक्ति पुरुष और प्रकृति और दोनों का जब मिलन हो जाता है यानी मिल जाते हैं तो वो सदा शिव की स्थिति होती है वो अर्धनारिश्वर रूप कहते हैं शिव उसमें शिव भी है शक्ति भी है और धन आवरूप हो जाता है तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी? अब शक्ति मिल गई इसी में यानी बूंद मिल गया सागर में नदी मिल गई सागर में अब ये जब मिलन हो गया तो फिर कहाँ से अलग होगा ये चीज़ होता है यानी ये सब उदाहरण रखे हैं समझाने के लिए कि नहीं ऐसा ही होता है फेरत फेरत थे से की गया तो वे वाली बात आ जाती है कोई बचता ही नहीं है कि बताए कि मैं मिलकर आ रहा या मैं मिल गया कहाँ बचेगा तो पलटू दीवाल कह कहा अमत कोई झांकन जाए आप को खोजन मैं चली आप हो गई हेरा तो पलटू कहते हैं कि ये तो बड़ी बवाल है है नदी वो मैं क्यों झकहू जाए तब वो खतरा है खरा पलटू दीवाल मानी एकदम दीवार है बाउंड्री लगी हुई है कह कहा कठोर मत को झांकन जा उसके अंदर झाँकने के लिए न जा हाँ जी बा तो फिर वह जी बात है यानी पीए को खोजने खोजन में चली आप हो गई अरे अब खोजने के लिए मैं चली। आप ही खो गई अच्छा हो गया कि मेरा रूप बदल गया और जो शिव है अर्थात जो पुरुष है उस रूप को प्राप्त काम खत्म अपना रुच के तुम्हें ठीक